प्रत्यक्ष ध्यान का जो फल है वो तो अनात् वो फल क्या है बुद्धि फलम ध्यान दिने दिने दिनेश्य पिन्न चेदपरोस्म पशुदेकि प्रत्यक्ष फल क्या है अनात्मा में जो बुद्धि थी वो शिथिल होते भी जाता है प्रत्यक्ष होते जाता है वह अंतगण शुद्धि हमें भाषित होता है हर व्यक्ति को स्वांत कितना शुद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है वो भाषित हो जाता है शुरू में तो मालूम नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे मालूम हो जाता है पहले ऐसा बहुत अंतर है विवेक में विचार में रहन सहन खान पीन सात्विकता बढ़ती जा रही है पहले कैसे था दस साल बाद अब क्या हाल है आदमी अपने आप को देखेगा तो पता लग जाता है इसीलिए एक तो ब्रह्म ब्रह्मध्यान जो ध्यानाभ्यास यदि करते हैं इसे स्वयं के ही अंदर अनात्म बुद्धि जो है वो शिथिल होता जाता हुआ दिने दिने ध्यान फलम किम अनात्म बुद्धि शैथिल्या ऐसा होता हुआ देखते हुए भी न चेत ध्यान यदि ध्यान फिर भी नहीं करता है उससे बढ़कर और कौन पशु हो सकता है बताओ को अस्मात अपरोप पशु भवे उससे अलग कोई दूसरा पशु और क्या होगा निश्चित रूप वह पशु ही है ध्यान का फल प्रत्यक्ष अनुभव करता हुआ भी ध्यान करना नहीं चाहता है पल से बढ़कर पशु क्या हो? अभी भी किसी भी चीज का ध्यान करो अपने आप चीजों से आपकी वृत्ति हट गई कि नहीं हट गई तो इसे समझना चाहिए आदमी को यदि मैं पैसे का ध्यान करता हूँ इसे मेरा अन्य हट जाता है आदमी ऐसे भी होते हैं पैसे की तरह भूत बने हुए हैं एक सेठ जी सुना रहे थे अभी कथा तो तब सतर्क हो गए सेठ जी बेटा आ, कल हमें भी भूल सकता है हुआ क्या कहते हैं कि वो पत्नी का जो बेटे का पत्नी बच्चे को ले जाना चाहती थी डॉक्टर के पास पति को कही तो पति उस समय को जवाब नहीं दे रहा था तो सेठ जी ने बोला बेटा क्या बात है तो बेटा ने कहा ऐसा है मेरे को अमुख काम से जगह जाना है उस समय में साथ में साथ ले जाऊंगा रास्ते में अब डबल चक्कर होगा ना डबल चक्कर में ज्यादा खर्च होगा इसलिए उस समय साथ में ले जाऊँगा ठीक है तुम्हें बोल क्या बात है दिक्कत क्या है उस समय ले जा बच्चे घर मर रहा है अभी वो इमरजेंसी तो है नहीं खासी वर्ष हो रखे ले ठीक है बेटा बाद में तैयार हुआ अपने जाने के जहाँ जा रखा उस टाइम के हिसाब से पत्नी और बच्चे को लिया ले जाके डॉक्टर के पास छोड़ दिया और वहां से वो अपने चला गया काम में काम में गया नोट मिली गड्डी डाला और सीधा घर पहुँच गया त्रिजुरी में भरने के चक्कर में और भूल ही गया पत्नी को लाना है रास्ते में छोड़ा हुआ है बच्चे को लाना है पत्नी बच्चे को रास्ते छोड़ा है बोला है आते बच्चों में ले जाऊंगा और वो भूल गया तो सेठ जी ने सोचा ये तो खतरे की घंटी है जो आदमी अपने पत्नी बच्चे को भूल सकता है माँ को बोलने में कौन सी देर लगता है दो क्षण में भूल जाएगा, तो। तुरंत तुरंत अपने अलग एफ बनाना शुरू कर दिया सेठ जी ने अपनी हिजाब पिता बना लिया ये तो खतरा है ये तो कलम भूल जाएगा रोटी भी नहीं पूछेगा पानी भी नहीं पूछेगा जिंदा हमारे कोई याद ही नहीं रहेगा इसको तो क्या होगा जरूरी है उससे बड़ा पशु और क्या होगा उसको इतना अकल नहीं आया जब भूत पैसों में मेरी ध्यान की गई तो मैं सब कुछ भूल सकता हूँ ये परमात्मा की अगर ध्यान चला जाए तो क्या नहीं हो सकता इतना विवेक नहीं जग रहा है तो आदमी क्या है वो पशु है तो लौकिक व्यवहारों से हमें विवेक जगेगा और किस व्यवहार जगेगा तो तो एक चीज में लगा हूं इसे सारा चीज भूल जा रहा है इसका मतलब है उसमें भी लग जाऊंगा तो बाकी सारा चीज अपना छोड़ जाएगा उसको लगना चाहिए को उससे ध्यान दूसरा पशु क्या हो सकता है बोलो इधानी उपाध्यम और तुम संक्षिप्त दर्शक है अब तक जो विचार का सिद्ध किया पदार्थ है उसको संक्षेप में दर्शा रहे देहाभिमान विध्वस्त ध्यानाद आत्मा न पश्य मृत्यु मृदो देहाभिमानं समुते देह के अभिमान को ध्वंस करके ध्यान कैसे करोगे ध्यान ध्यान से देह में जो हमता का अभिमान है उसको नष्ट कर दो और उस अहम को ब्रह्म के साथ छोड़ दो अद्वयं उस अद्वितीय आत्मा का अनुभव करता हुआ यह अमृतोभूह मरण धर्मा जो मनुष्य है वह अमृत भाव को प्राप्त होता हुआ अत्र पर इस शरीर में जिंदे रहते वही ब्रह्म समस्त ब्रह्म अनुभव कर लेता है जीवन मुक्ति को ग्रहण उस नवम प्रकरण का मूल उद्देश्य क्या था जीवन मुक्ति की सिद्धि इसलिए समाप्त करके कह कर दिया अत्र ब्रह्म समु अर्थ जीवन अस्व शरी मरणशीले मरणशीलेहे मरण स्वभाव शरीर में अहम प्रत्यागा अहम इसमक से स्वयं अमृतो भूत स्वयं अमर हो करके अत्र होके शरीरे शरी शरीर में जीवित रहते हुए स्व निज रूपम अपनाजस्व सच्चिदानंद ब्रह्म सच्चिदानंद को लेता है या दिला रहे हैं संख्या दो। पहले जो जो ज्ञान के अधिकारी नहीं वह योग से योग बहुत ही उत्कृष्ट सहायक कारण है वेदांत बात पहले कहा था ना उसको समर्थन में अब योग योगवासठ को दे रहे टिप्पण ज्ञान योगो मुक्ति साधक योगवास प्रतिपात क्रमौ चित्तनाश से योग ज्ञान राघव योगस्पद्वृत्तिरोध सै ज्ञान सम्यवेक्षण असाध्य कसचि योग कसचि तत्व प्रकारो दौ दरम शिव परमशिव ने बात कह कि दो क्रमो दो रास्ता है एक ज्ञान है और दूसरा योग है चित्तनाश से दो क्रम इस चित्त के नाश का दो रास्ते हैं एक योग दूसरा ज्ञान हे राघवन योग क्या करता है चित्त के वृत्तियों को निरोध कर देता है और ज्ञान क्या करता है उस आत्मस्वरूप का सम्यक अनुभव करा देता है सम्यक गवेक्षा लेकिन कस्य चित अग किन लोगों को योग असाध्य हो जाता है और किन लोगों को ज्ञान असाध्य प्रकार उद्योग परम शिव ने दो रास्ता बता दिया जिनको सीधे ज्ञान ग्रहण करने से हमारा सामर्थ्य नहीं है वो तो योग करें और जिसको योग में सामर्थ्य नहीं है लगे रहो ज्ञान में इस जन्म में तो कोई ना कोई जन्म हो जाएगा समझ करके लगे रहना चाहिए शरीर है ना सभी का शरीर योग के लायक नहीं है और सभी का बुद्धि ज्ञान के लायक नहीं है और जिसका है उसके करेगा उसको मृदु शास्त्र को कर नहीं सकता बहुत करा देता है और तुम्हारे सामर्थ्य नहीं करने को तो क्या करेगा शास्त्र कुछ नहीं ऐसे लोगों के शास्त्र है ही नहीं जिसका बुद्धि भ्रष्ट है इसका शरीर नष्ट है शरीर क्यों नष्ट ब्रह्मशरी नहीं है तो शरीर नष्ट हो गया बुद्धि भ्रष्ट क्यों नहीं है संस्कार नहीं है वासना ही नहीं है भ्रष्ट है उसको पर जगत भी अच्छा लगता है धन दौलत भी अच्छा लगता है पत्नी बच्चे अच्छे लगते हैं माल मटीरियल अच्छा लगता है उसी भ्रष्ट बुद्धि वाला दोनों के लिए काम नहीं है अपने इसलिए किसी को भी पहले उपदेश देने से पहले देख लेना ये इस शरीर इसका ठीक है बुद्धि ठीक है जिसका शरीर भी बुद्धि दोनों ठीक उसको उपदेश क्या करोगे हैं बेकार है? है ये कहने का मतलब हो गया अब कहते हैं कि ध्यान के प्रकरण समाप्त हो गया उस ध्यान के प्रकरण का नित्य अनुसंधान करने का फल क्या है ध्यान दीपानुसंधान फल महा ध्यान दीपम इवम सम्यक परामृशति यो न मुक्त संशय ध्यान प्रकरण इसमृशति सम्यक सम्यक प्रकार से नित्य निरंतर चिंतन किया करता है मुक्त संशय वह संशय से मुक्त होकर के अयम ब्रह्म संतम ध्याती वह नित्य ही ब्रह्म का ध्यान करने में लग जाएगा निश्चित रूपे दसम नाटकदीप प्रकरण आप दसवा नाटकदीप प्रकरण आरंभ होता है ना श्री भारती विद्याण्य मुनि ईश्वर अर्थो नाटक दीपस्या संक्षिप्य वक्षदे श्री भारती विद्याण्य मुनि इन दोनों गुरुओं को ईश्वरों को नमस्कार करके मैं श्री राम रामकृष्ण नामक पंडित तो इस नाटक दीप नामक प्रकरण का अर्थ को संक्षेप से मेरे द्वारा किया जाता है कथन किया जाता है मंगलाचरण चिकित्सित ग्रंथ ग्रंथस्य निष्प्रत्युह परिपूर्णा अभिमत देवता तत्ता लक्षण मंगल आचरन मंदाधिकारीण अनायासयन निष्प्रपंच ब्रमात्म तत्व प्रतिपत्ति सिद्धे अभ्याम अध्यापवादाभ्याप प्रपंचते शिष्याण बोध सिद्यथ कल न्यायुसमृत आत्मन अध्याह लंबी वक्य बना दी। चिकीर्षित ग्रंथ से यंथ्यु परिपूर्णा निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए अभिमत देवता रूपी तत्व क्या है अनुस, अनुस्मरण लक्षण उनका स्मरण करना रूपी मंगलाचरण करते होंगे अलग कोई मंगलाचरण कर नहीं जिस तत्व को हम प्राप्त करना चाहते हैं वही हमारा अभिष्ट देवता है उसका स्मरण ही मंगलाचरण अर्थात ब्रह्म का स्मरण कर लेना ही मंगला हा मंगलाचरण करते हुए यह नाटक दीप प्रकरण किसके लिए है मंदाधिकारी नाम अनायास है मंदाधिकारियों को अनायास ही निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व का प्रतिपत्ति सिद्धि के लिए यह हाँ ब्रह्म में आज तक जगत पैदा ही नहीं हुआ है इस ज्ञान को सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं किसको मंदाधिकारी क्या मंदाधिकारियों को तो मानना मुश्किल हो जाता ना जगत तो है ही नहीं जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ यह कौन माने और उत्तम अधिकारी लोग बड़ा आजकल परेशान रहते हैं इस बात में अपने आप उत्तम अधिकारी जो मान रहे हैं आजकल वो भी जगत के पीछे पड़े हुए हैं श्रोत भ्रमिष्ठ लोग उनकी यश की कामना है धन की कामना है पद की कामना है सम्मान की कामना है अनेकों कामना है, अलग अलग प्रकार की आप देख जितने बड़े आदमी के पास जाओ जा सूक्ष्म कामना उसके पास रहती नहीं देखा हम लोगों परम वृक्तों के पास भी रहा बड़े पद वालों के पास भी रहा आचार्य महामंडलेश्वर के पास शंकराचार्य के साथ रहा वृक्त मंडलियों में रहा जो झोंपड़ियों में रहते हैं कुछ नहीं पहनते सिलाई किया हुआ वस्त्र छूते भी नहीं ऐसे वृक्तों के पास उनके साथ भी देखा तमाशा अवधूत के साथ रहा तो कपड़े नहीं पहनता लंगोटी पहन कर लोगों को के, के साथ था बस तो तो उसकी लीला हो ही जाए सबके अपने लीला होती है सब के अंदर लेकिन कामना जटिल फंसा पड़ा है वो कामना का स्वरूप अलग अलग इतना ही कामना है सब है। मेरे को मानना चाहिए ये तो सभी के अंदर रहता है कोई ना कोई मेरे को मानना चाहिए कोई नहीं मानेगा तो फिर परेशान हो जाएगा इसलिए चेड़े बनाते चेड़ तो मानेगा ना और चेड़े ना माने तो फिर मुसीबत ही मुसीबत है। अब आदमी शादी क्यों किया सोचा सोचे तो कोई तो मानने वाली मेरे को मिलेगी मेरे को मानेगी हाँ बहुत अच्छे हैं आप बहुत बढ़िया हैं आप बहुत सुंदर रहे हैं आप इस ड्रेस आप अच्छे लग रहे हैं बोलने वाली चाहिए आदमी कोई जरूरी है, को है। औरत को भी जोर बंद है उसको भी चाहिए कोई आदमी कोई कहे तो बहुत सुंदर है ना कहे तो और पति और पत्नी में लड़ाई हो जाए कभी पति कह दे कभी पति तो सुंदरी नहीं वो ज्यादा सुंदरी है शादी करो बोलेगी वो होता है, था था। ये जो कामना है ना अंदर में प्रशंसा की अनेक प्रकार की अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, ना? एजुकेशन सब पर निर्भर है लेकिन कामनाएं सब में विरक्त चाहता है लोग कहें मेरे को विरक्त अविरत मत बहुत राज कहीं ना अविर दयानंद बोल रहा है मेरा संतुष्टि करेगा हाँ मैं महात्मा हूँ क्या राचारी बोलना स्वामी जी बोलना श्री श्री श्री बोलना एक नहीं तीन <laughs> ये सब बीमारी है ये, है, ये बीमारी है ये विशेषणों की बीमारी सब सब देखी विरक्त हो गया कि तब मेरे समझ में जो एक बार हमको बहुत पहले गुरु महात्मा ने कहा था दक्षिण में एक परिपूर्णांति करके थे उन्होंने कहा था जब तक तो तो तुम संतों से विरक्त नहीं होएगा ना तो साधु नहीं बन सकता तो महात्मा मेरे जा सबके यहाँ जा सबसे विरक्त हो जाए तब तेरे का खल सही है महात्मा क्या होता है महात्मा बनना कैसे होता है किस क्वालिटी क्या होनी चाहिए कैसा होना चाहिए ये तब समझ में नहीं तुम सोच करो ऐसा होगा तो वैसा होगा वैसा वो हो, तो ऐसा तो होंगे वो तो वैसा होंगे नहीं जाओ पता चलेगा दूर से पहाड़ सुंदर लगता है चढ़ो तो पता चलता कितने कांटे पत्थर पसीना छोड़ता है वहां दूर दटा कन्नड़ में कहावत दूर से पहाड़ बहुत सुंदर वैसे दूर से महात्मा बहुत रामायण जी महाराज कहते थे महात्मा बैठे हैं तो फूल जैसे चलते हैं तो गधे जैसे <laughs> बैठे तो फूल जैसे सजे हुए मस्त बैठे हुए प्रसन्न माला वाला पहने वैसे चलते हैं तो इधर एक बैग इधर एक बैग पीठे हुए बैठे है तो फूल जैसे चलते है तो गधे जैसे ये सबके अपरी व्याख्या है कहना है कि देखो मंदाधिकारी अनायास ही निष्प्रपंच के लिए ये ग्रंथ किया कौन है नाटक आत्मा की व्याख्या की जाती है उस की, आत्मा की शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम शिष्यों को ज्ञान सिद्धि के लिए शिष्यों के प्रति ज्ञान सिद्धि के लिए ही किया गया किनके द्वारा के द्वारा तत्वज्ञ कल्पित क्रम तत्वों के द्वारा कल्पित के क्रम है उसी क्रम को अपना दे। इति न्याय अनुसृत्य अब सत्तर में क्या करूंगा आत्म ने अध्यापमता आत्मा क्या क्या अध्यारोपित है वो हम पहले फिर उसे आप भी कर देंगे संक्षेप में पहले फिर उसको परमात्मा अद्वयानंद पूर्ण पूर्व स्वया स्वयम जगद भूत प्रावेश जीव रूपत परमात्मा अद्वयानंद पूर्ण पूर्ण पूर्व पूरा मे जगदुत्पत्ति प्रा। प्राप्त जगदुत्पत्ति से पहले यह आत्मा कैसा था वह परम था परम था सर्वपाज रही निर्दिशय अद्वैतता, आनंदता, पूर्णता, अब लगता है इसके बिना वो ने, उसके बिना ये नहीं है ना अभाव महसूस होता अर्ध ब्रगल कहा, अर्ध ब्रगल ब्रदाण्य एक उम्र में होता क्या स्त्री लड़के चाहते मेरी शादी हो जाए लड़का चाहता है मेरा शादी हो जाए लड़का लड़की को चाह है लड़की लड़के को चाहता है एक दूसरे के बिना ऐसा लगता अभाव हो गया जीवनी अधूरा अधूरा वेस्टर्न कल्चर है ही विदेशी तो कहते हैं नो लाइफ वाइफ नो लाइफ विदाउट वाइफ ऐसे कहते हैं विदेशी जीवनी नहीं हो सकता है पत्नी के बिना अरे वो आप कहेंगे आप अखंड क्रमचारी अरे ऐसा कैसे हो ही नहीं सकता वो नहीं आप कभी कोई ना कोई होगी वो मान ही नहीं सकते वो मान हो नहीं सकता और शास्त्र भी कहता है जो हो नहीं सकता उसी से मानी भ्रांति है जगत उत्पति से पहले आप पूर्ण थे आप कब अपूर्ण हो गए आप स्त्री से कैसे पूर्ण हो, हो जाओगे हैं अरे सदा पूर्ण हैं आप पहले जगत उत्पद से पहले पूर्ण थे बीच भ्रांति होगी अपूर्णता अर्थवृकता आ गई थी भ्रांति वैसा और बाहि वस्तुओं से पूर्णता किया कोशिश किया मिला क्या धोखा ये होता भाई वस्तुओं से आप अपने अपूर्णता को पूर्ण करने कोशिश करो कभी पूर्ण हो सकते हैं कभी नहीं होने वाले कुछ क्षणों के लिए लगता है हाँ ठीक ठाक है सब पूर्ण कुछ समय के लिए थोड़े क्षण वास्तव में वो अपूर्णता ही है क्योंकि वास्तविक आपका स्वरूप क्या है पूर्णत्व जो पहे भी है विषय भ्रांति वाता पूर्णता है इसलिए अग्रे पूर्वम पूर्ण है तो अब क्या हो गया स्व मायाया, अपनी माया से स्वयं जगत भूता भूतवा स्वयं ही जगदाकार को प्राप्त कर गया स्वयंशालों को जगत भी पैदा नहीं किया स्वयं ही जगदाकार दिखाई देता। और स्वयं ही जीव रूप प्रावेश जीव रूप ने स्वयं प्रवेश कर गया इसे लूता कीट अन्याय दिया जाता है लूता कीट तो करता क्या है स्वयं ही धागा बना देता है स्वयं पिरोते जाता है स्वयं जाल में फंसता है स्वयं जाल को खा भी जाता है है है। इसे ये मकड़ी ये मकड़ी तो अपने जाल को नहीं खाते हैं इस मकड़ी को नहीं ले सकते आप लीता हो लूटा तो एक होता है पेड़ों में लगता हरे हरे आते नीचे आते हैं चिंटी को ऊपर खड़े होकर देखते रहता है जहां देखा मेरा भोजन आ गया है कल पीड़ से आता है चिंटी इधर से चार कदम चलने से पहले वो बीस फुट नीचे आ जाता है खट लेकर के वापस उसी धागे से खट खाते हुए को खाते जा रहा है और में उसको पकड़ा गया बड़ा अच्छा। वहां जाकर वो डाली में बिठाएगा उसको पैर से दबाएगा, दबागा उसके धीरे खाएगा अपने आप चाली बनाता है जाल को लेते हुए घृणे तो उसी तरह से यहां पर भी है ये बरमा तो खुद ही जगदाकार हो गया खुद जाल में घूमने लग गए जीवरू पेड़ा आपको सारे को समेटने के सामर्थ्य पास है जब चाहता आपकी मर्जी है आपकी बनाए हुए चीजें आप समेट लो नहीं समेटना चाहते मर्जी आपकी एक बार ऐसे था वो मानने को तैयार में तो इस बार ऐसे कैसे हो सकता है हमने खुद ही बना लिया है और खुद मेरे को मैं चाहूँ तो समेट सकता हूँ नहीं तो नहीं ऐसा कैसा होगा तो हमने क्या किया एक बार उसके समझाने के लिए ऐसी जगह हम लोग बारह बंखियां बनकुटी में बहुत मक्खी था परेशान था पढ़ाई नहीं कर सकते थे तो हम लोग दिन में भी मच्छरदानी लगा करके बैठे दिन में मच्छर भी, भी तरफ बाद बड़े बादशाह बड़े चालाक दिखे हो हवा के साथ आएंगे बेहोस की गिरा पड़ा रह गया चुप चुप ऐसा मरा हुआ है धीरे से उठेगा पढ़ने लग जाएंगे उठेगा वो उसको मालूम होता है आप पढ़ने जा रहे हो उसको नहीं देख रहे पड़ने लगते तो उठ जाता है कूलर कूलर के सामने हैं, की हवा उसके साथ आ जाएगा आपके ऊपर लेटे आएंगे चुपचाप इसके मच्छर बादशाह बड़े अक्कल वाले हैं तो हुआ गया फिर हमने उसको बंद करके बैठा बैठा रहा तो आ गया मुझे क्यों? मैं जब प्रणाम कर मो म नहीं मैं चलने नहीं चुना प्रणाम करो कैसे करोगे तुम्हारे तो बाहर आ जाओ तब कर लूँगा मैंने बाहर क्यों आऊ मैं, मैं बाहर नहीं आऊँगा तुम अंदर आ जाओ नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते वहीं रहो मैं प्रणाम कैसे होगा और तो तेरी मुक्ति कैसी होगी बता तेरा भी हाल होगी मुक्ति कैसे होगी तू तो छोड़ के आता नहीं अपने अहंकार में घर गृहस्थी सब छोड़ के आ सकता से बाहर क्यों गया तू छोड़ के नहीं आ सकता मैं मैं से बाहर नहीं आ सकता तुमको अंदर घुसने मना कर रहा हूं चुनेंगे लिए शास्त्र भी कहता है जो ऐसा रहेगा द्वैत बुद्धि वाला हो कभी शास्त्र प्रवेश ही नहीं कर सकता मैं क्या करूँगा तेरे को शास्त्र ग्रहण नहीं हो सकता और शास्त्र तेरे पास आ नहीं सकता तू तो वैसे कभी तो वेक और वैराग्य से छोड़ोगे तब शास्त्र को पाओगे मुक्ति को प्राप्त युक्ति से समझा मंदाधिकारी मंदाधिकार नाटक से समझा रहे हैं पर जीव रूपये पूर्वम सृष्टि प्राग अद्वान पूर्ण सदैव स्वमित मग्र आशी पूर्व ने सृष्टि है, पूर है पूर्वा सृष्टि से पहले सृष्टि है प्राग्त कैसे अद्वय आनंद पूर्ण उसकी व्याख्या कर रहे हैं सदैव स्वी अद्रस एक द्वित यद्वित के लिए आनंद के लिए विज्ञान आनंद ब्रह्म पूर्णम के लिए पूर्ण मद पूर्ण मिद इत शून्य प्रसिद्ध स्वगतादिभेदून्य स्वगतादिभेदून्य स्वगतभेद सजाभेद विजातीय भेद से शून्य परमानंद परिपूर्ण पर परमानंद रूप है परिपूर्ण है परमात्मा मायाया अपनी माया से माया महेश्वरम उसकी अपनी माया है इसे प्रमाण दे रहे श्रोता सूत्र परिषद स्वनिष्ठ या माया शक्तिया इस श्रुति के कथन के आधार पर स्वनिष्ठ माया शक्ति के द्वारा स्वयं जगत भूत स्वयं जगदाकार को प्राप्त करें तदा स्वयं अकुरुत सच्च त्यच्च अभवत तेत्री उपन स्वयम जगदाकार जीवस्वूपत प्रवेश तप्वाद प्रवशत तैर अने जीवना प्रशत अवेशकरवाणी छांदो इत्याद जीवरूपेण प्रवेशवाईश्वर्ती ज्ञापरा है ब्रह्मी प्रवेश है ननु परमात्मा नहीं सर्वश्रेष्ठ प्रवेश पूज का प्रवेश रखा है कोई श्रेष्ठ कैसे हो गया कोई कृष्ण कैसे हो रहा है कोई ज्येष्ठ हो रहा है कोई कैसे हो रहा है कोई पूज्य है और पूजक चेड़े बहुत हो रहे हैं ये भेद कैसे हो गया गुरु शिष्य भेद भी कहाँ से आ गयाते हैं विश्वाद्युत प्रविष्टो देवता भवे मर्त्याजती मर्त विष्णुआ उत्तम उपाधियों में अज्यो जाता मर्त्यारी अधम उपाधियों में यह मतताजती मर्णशीलता को प्राप्त कर जाता है अपूज्यता को प्राप्त इधर से सारे संसार में भी समझना जैसे देवता हो मनुष्य देवता पूज्य हो गया मनुष्य पूजक हो गया सब मनुष्यों में भी गुरु पूज्य हो गया शिष्य पूजक हो गया इस प्रकार का उपाधिगत तो भेद की वजह से है ये सारी चीजें जिस उपाधि में ज्ञान आप कर्म में आ रहा है अग विद्वान है जो ज्ञान है तो उस गुरु मान लिया अपने आचार्य मान लिया तो वो पूज्य हो गया आपके लिए उपाधि तो पूज्य हुआ पूजा किसकी होती इसे उपाधि की होती ना और उपाधि की पूजा खतरनाक पूजा है क्योंकि इसमें ऐसा आसक्ति हो जाता है ऐसी हमता खड़ा हो जाता है बस पूछो कहीं तो बोले रहे आप ना इतनी पूजा करी और आपने तो हमारे पर जो विश्वास नहीं किया इसका तो तुम्हारी शरीर की पूजा करने से हम तुम विश्वास कर लें। पैर के पानी पी लेकर आपका विश्वास किया जाएगा क्या ये उपाधि पूजा करने से पहले आदमी को सोचना चाहिए और सकामना पूर्वक जो करते हैं वो और ज्यादा गड्ढे में चलेगा उपाधि को लेकर के पूज्य पूजक भाव की अपेक्षा से उपाधि में विद्यमान गुण को लेकर करो तो श्रेष्ठ हो तो गुण के प्रति आपने पूज्यता है उपाधि के प्रति नहीं तो, तो गुण की तो पूजा नहीं कर सकते ना आप गुण को आप मान सकते हैं आप पूजा तो कर नहीं सकते गुण को, को तिलक लगा गुण को ऐसी तिरक लगाओगे तिरक किसको लगाओगे आप शरीर को लगाओगे को तिलक लगाओ गुण को माला पहना दो कैसे पहनाओगे माला अरे आज शरीर जो मुर्दा होने वाला है उसे गले में तो माला पहनाओगे जो ज्ञान अंदर है उस ज्ञान की तो पूजा कोई कर नहीं पाता इसलिए हम लोगों ने कहा कि उपाधि की पूजा बंद कर छुट्टी यह भ्रांति है आदमी कई बार इन्ही चीजों से पाप भी कमा लेता आवश्यक आज जिसकी पूजा करो कर उसकी निंदा कर दोगे है स्वार्थ के कारण से पूजा किया शर्त नहीं हुई निंदा करने हो गए तो फायदा क्या होगा पूजा कर रहा पाप हुआ कि नहीं हुआ इससे अच्छा पैर से पूजा ही मत करो ताकि निंदा करने का पूरा आपको अवसर मिले निंदा करने का लाइसेंस मिल जाएगा पाप तो नहीं लगेगा डबल पाप लग रहा है ना केवल निंदा का पाप लगेगा पहले पूजा करना भी पाप हो गया ना निंदा करने से बाद में डबल पाप हो जाता है उसे तो एक पाप से तो बच सकते हैं ना इसलिए हमने निश्चय कर दिया हम पूजा किसी का लेंगे नहीं हमारी निंदा करो कोई आपत्ति नहीं एक ही पाप तेरे को लगेगा डबल पाप नहीं लेंगे हम तब भी आपके हित में हैं हम चाहते हैं लक्ष्मण लक्ष्मी आती तो अच्छा लगती है, है न दरिद्र जाती है तो अच्छा लगती है दोनों अच्छे हैं लक्ष्मी भी अच्छी है दृद्रा भी अच्छी है एक के आने पर अच्छी एक के जाने पर अच्छी है इसी प्रकार से यहाँ पर भी जब तक श्रद्धा तब तक आओ आप तो ठीक है अच्छा है आप जब निंदा करने का वक्त हो चले जाना आप यहाँ से तो अच्छे हैं आप दोनों तरह का आप अच्छा है नहीं। जब श्रद्धा बन के आ रहे हो तो लक्ष्मी हो तो अच्छे हो जब निंदा करने लोगे तो द्रिद्रा हो गए हो तो चले जाओ यहाँ से तो अच्छे हैं आप दोनों तरीके से आपको हमें अच्छे बने रहना है नहीं आप हमारे प्रति अच्छे बने रहे वैसे हमें आपके लिए सोचना पड़ेगा आपसे क्या कराना है ताकि आप दोनों वक्त अच्छे बने रहे बड़ी समझ व्यवहार इसलिए कठिन माना जाता है और लोग हमें कहते हैं कि आपको करना ही नहीं आता है तो समझते नहीं हम कितने चालाक से व्यवहार करते रहते हैं <laughs> हम छूट देते हैं आपको बेमानी करने को झूठ बोलने को छल कपट करने को भी पूरा छूट देता हूं सोच के एक रहने का रहो खुद की गलती समझ में आए तो सुधर जाएगा सुधरने का अवसर देने के लिए हम चुप रहते हैं समझे हम नहीं जान रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सब जानते हैं चुप रहना पड़ता है ये सोच के चलो आज नहीं तो कल सुधरे कल तो सुधरेंगा। नहीं सुधरेंगा तो परसों सुधरेगा नहीं सुधरेगा तो लो लोग कहते क्या होगा उसके पाप की घड़ा भरेगी तो अपने आप चला जाएगा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं हमें अपने कर्तव्य करना है अवसर देना हमारा कर्तव्य है शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है सीधे परोक्ष अप्रोक्ष पाठ में उसको इंजेक्शन देना मेरा काम वो हम देखते रहते हैं नहीं देते समझ में आवे तो ठीक न समझ में आवे तो ठीक, इसे आष्याणाम बुद्धि वैशिध्यार्थम क्रम पर निर्णय जैसे किया हम लोग विस्तार रास्ते अपना ले परमात्मा ही प्रवेश किया जीव रूपेण आप ही आपको करना इसे भगवान आत्मा ही वो रिपोर्ट में बंधु मित्र भी वही है शत्रु भी आप स्वयं आपके मित्र हैं आप स्वयं आपके शत्रु आप, शत्र आप ही कोई आपके शत्रु बाहर नहीं है कोई आपके बाहर मित्र नहीं, अब मित्र नहीं है आप अपने इस बिन्ती मित्र बनाओगे धोखे में रहोगे ब्रजारण मैं ना तो पराध हूं जो स्विंद किसी भी चीज मानता है उससे वो अवश्य परास्त हो जाता है अपने से भिन्न की चीज को मानो ही मान अपने से कुछ है ही नहीं स्वयं ही है ना हूं क्या नहीं हुआ सब कुछ हो गया हूं कहा जाता है मई सब कुछ हो गया हूं लेकिन मई अपने से भिन्न सब कुछ नहीं हुआ हूं मैं मई अपने से अभिन्न सब कुछ हो रखा हूं अरे अपने से अभी सब कुछ कहां से आया स्वयं तो एक हो अपने में सब कुछ कैसे हो सकता है मैंने कल्पना ही तो है स्वतः वचन सिद्ध होता है सब कुछ कल्पित हुआ और कल्पित में सत्यता की भ्रांति से ही सब दुख वह तो उसके लिए करना है, अध्यारोप का अपवाद करना पड़ता है अपवाद भी समझा रहे इतम आत्म ने अध्यात्म संक्षेप दोष लोगों के द्वारा आत्म में अध्याय को संक्षिप दिखा दिया ससाधन तद अपवादम संक्षिप्त में दर्शित आप उसका साधन से तपवाद को संक्षिप्त में दिखाया जाता है